सुनिए कार्यक्रम बीज की कहानी नमस्ते नली काका नमस्ते नमस्ते बच्चों क्या बात है आज तुम लोगों ने अभी तक खेलना शुरू नहीं किया काका आज हम आपसे कुछ जानने आए हैं मुझसे जानने आए हो पूछो पूछो बच्चों क्या जानना चाहते हो काका जो फल हम खाते हैं उनमें जो बीज होते हैं हां हां उनसे फिर फल बनते हैं क्या यह सही है हां हां बेटे बिल्कुल सही है पर काका फल तो पेड़ पर लगते हैं इनमें बीज कहां से आते हैं हम्म इसका उत्तर जानने के लिए सुनो कहानी बीज की सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी। सुनो कहानी बड़ी अनोखी बीज की कहानी बीज की कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी तो बच्चों कहानी शुरू होती है पेड़ से पेड़ का जन्म होता है बीज से और सूखे बीज को जीवित करते हैं ये मिट्टी पानी हवा और रोशनी फिर पौधा बढ़ता जाता है और बड़ा होता जाता है और उस पर खिलते हैं फूल नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल और फिर फूल से फल बनते हैं हां और फल के अंदर क्या होता है भला नय न बीज अरे वाह तुम तो बहुत होशियार हो गए हो अब समझ में आया कुछ कुछ काका मूंगफली के दाने जो हम खाते हैं वो भी तो बीज है ना हां हां बिटिया रानी बीज है अगर मूंगफली के दाने बीज हैं तो फिर हमारे पेट में उगते क्यों नहीं <laughs> अरे बेटे बीज यहां वहां ऐसे ही नहीं उगता वो खास परिस्थितियों में ही पैदा होता है इसीलिए हम बीज को मिट्टी में बोते हैं काका कुछ फलों के बीज तो हम फेंक देते हैं और कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं बिल्कुल ठीक समझा तुमने गेहूं चावल दालें जो हम खाते हैं ना अरे वो बीज ही तो होते हैं सुनो कहानी सुनो कहानी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 से निकले फल तक पहुंचे फल से निकले फल तक पहुंचे चक्करदारु इसकी कहानी बीज से पेड़ पेड़ में फूल फूल से फल फल में भी पहानी कोई छोटा बीज कोई बढ़ा बीज कोई मुलाय कोई करा बीज कोई छोटा बीज कोई बढ़ा बीज कोई कड़ा बीज इसमें होते हैं बहुत बीज इसमें होता केवल एक बीज सुनो कहानी, सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी काका बगीचे में तो आप बीज बोते हैं फूलों और फलों के पौधों के लिए लेकिन रास्ते के आसपास जंगल में बीज कौन बोता है वहां पेड़ कैसे उग जाते हैं अरे बेटे हवा अपने साथ बीज उड़ाकर ले जाती है और ये बीज मिट्टी में दब जाते हैं जैसे कपास के बीज जिनकी पूरी सतह पर रोएंदार रेशे होते हैं जिससे वे हवा में दूर-दूर तक फैल जाते हैं और जो बीज बड़े और भारी होते हैं वो तो हवा अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जा सकती उनका क्या होता है हां अच्छा पूछा तुमने अच्छा देखो किसी ऐसे बीज का जरा नाम तो बताओ अच्छा मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं हां हां पूछिए ना क्यों नहीं पूछिए ना अच्छा तो देखो बताओ पेड़ बसे पंछी नहीं दूध दे नहीं गाय तीन नेत्र शंकर नहीं और जटा धरे नहीं जोगी हां बताओ क्या हो सकता है सोचो हां नारियल कितना बड़ा इसका फल होता है ना और इसमें कितना बड़ा बीज नारियल के पेड़ आमतौर पर बच्चों समुद्र के किनारे पर उगते हैं जब नारियल का फल पानी में गिरता है तो हजारों मील की दूरी तय कर एक किनारे से दूसरे किनारे दूर-दूर तक जा पहुंचता है फल खोखला और रेशेदार होने से पानी में डूबता भी नहीं चूहे और गिलहरी जो बीज दाने जमीन के नीचे अपने बिल में ले जाते हैं उनका क्या होता है मालिका का ए बच्चों ये तो बिल में अपना भोजन इकट्ठा करते हैं पर बचे हुए बीज कभी-कभी बारिश होने पर फूट पड़ते हैं और पौधों में बदल जाते हैं मैंने कई बार देखा है छोटे-छोटे जंगली फल जानवरों के बालों में चिपक जाते हैं अरे कई बार तो ये खुद ही सूखकर गिर जाते हैं और कई बार जानवर खुजली करते हुए या बाल झाड़ते हुए इन्हें गिरा देते हैं और जब ये जंगल में चरते हैं तो इनके खुरों में भी बीज चिपक जाते हैं इस तरह ये बीज एक लंबा सफर तय कर दूर-दूर चले जाते हैं पंछी भी तो बीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं वो कैसे काका देखो बच्चों कई पंछी सख्त बीज अपनी चोंच से यूं ही सटक जाते हैं बाद में ये बीज पूरे के पूरे, उनकी बीट में निकल जाते हैं, फिर हवा चलने पर मिट्टी में दब जाते हैं, और बारिश होने पर फूट कर पौधे बन जाते हैं. हवा के संग उड़ जाए बीज, पानी संग बह जाए बीज, कहीं. लटक के कहीं लटक के लंबा सफर कर जाए बीज सुनो कहानी सुनो कहानी सुनो कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीज की कहानी विषय संयोजन डॉ जितेंद्र सिंह आलेख मनीषा खटना कलाकार डॉ सुरेश शास्त्री अनन्या और प्रिया ध्वन्यांकन दीपक पांडे ध्वनि संपादन वंदना हरिवर्धन निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर